एक दाना चावल बहुत समय पहले की बात है एक देश में जनता अपने खेत में उगे धान का खाने के लिए भी चावल नहीं बचा। राजा को दी, सरकार भंडार खोल दीजिए लोगों के बीच चावल बांट दीजिए अकाल कितने दिन तक बना रहेगा हमें पता नहीं है राजमहल में हमेशा चावल होना चाहिए हमें अक्सर दावत भी देनी पड़ती है कहकर राजा ने चावल देने से इनकार कर दिया एक दिन राजमहल में दावत के लिए गोदाम से चावल के बोरे निकाले गए बोरे को हाथियों पर लाद कर राजमहल की ओर ले जाया जा रहा था एक बोरे के छेद से चावल जमीन पर गिरने लगे इसे सीमा नाम की बच्ची ने देख लिया वह गिरते हुए चावलों को अपने लहंगे में करते हुए हाथी के साथ साथ चल पड़ी। के दौर पर पहुंचते ही सिपाहियों ने पूछताछ की सीमा ने कहा बोरे से चावल जमीन पर गिर रहे थे मैं इन्हें इकट्ठा करके राजा को देना चाहती हूँ सीमा की ईमानदारी के बारे में सुनकर राजा ने उसे बुलाया और कहा मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं तुम्हें जो चाहिए मांग सीमा ने कहा मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए फिर भी आप चाहें तो मुझे सिर्फ एक दाना चावल दे दीजिए इतना काफी है राजा आश्चर्यचकित रह गया बोला मैं राजा हूँ अपनी हैसियत के अनुसार इनाम देना चाहता हूँ तुम कुछ और मांगो सीमा ने सोचकर कहा ठीक है आज मुझे एक दाना चावल दे दीजिए कल दो दाने परसों चार दाने इस तरह हर रोज पहले दिन दिए गए चावल से धूना चावल दीजिए ऐसे तीस दिन तक दीजिए राजा को सीमा की यह मांग बहुत ज़्यादा नहीं लगी उसने सीमा की बात तुरंत मांग ली सीमा को उस दिन एक दाना चावल दिया गया दूसरे दिन दो दाने चावल के दाने थे राजा ने सोचा इस दोगुना वाले तरीके से तो जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा चावल देने पड़ रहे हैं फिर भी कोई बात नहीं चौबीसवें दिन सीमा को आठ टोकरियों में तिरासी हजार तिरासी लाख अट्ठासी हजार छह सौ आठ दाने चावल दिए गए सत्ताईसवें दिन चौरास चौसठ टोकरियों में बत्तीस हाथियों पर लाद कर सीमा के घर भेजी गई बत्तीस हाथियों पर लाद कर सीमा के घर भेजी गई जिनमें करोड़ लाख सौ चौसठ दाने चावल थे। एक दाना चावल से शुरू होकर चावलों की मात्रा इतनी बढ़ गई अब राजा परेशान होने लगा तीसरे दिन तीसवे दिन राजा का गोदाम खाली हो गया दो हाथियों पर चावल के तिरपन करोड़ अड़सठ लाख सत्तर दाने सीमा के घर भेजे गए राजा ने बच्ची से पूछा तुम इतने चावल लेकर क्या करोगी मैं भूख से पीड़ित लोगों में इन्हें बांट दूंगी आपको भी एक टोकरी चावल दूंगी क्या आप मुझे वादा करेंगे कि भविष्य में आप केवल अपनी जरूरत भर के चावल ही रखेंगे सीमा ने पूछा राजा ने हामी भर दी ठीक है मैं वैसा ही करूंगा तेईस दिन में कुल मिलाकर सीमा को चावल के एक अरब सात करोड़ सैतीस लाख तिरालीस इकतालीस दाने मिले एक कैलेंडर लेकर हर दिन एक सीमा को मिले चावल की संख्या लिखो फिर उसका कुल योग करने पर सीमा को मिले हुए चावल की संख्या मिलेगी भारत की लोक कथा